पारमार्थिक सन्यासी की तीन भेद होते हैं कोई ज्ञान सन्यासी होते हैं कोई वेद सन्यासी होते हैं और कोई कर्म सन्यासी होते हैं इसी प्रकार योगी भी तीन प्रकार का समझना चाहिए पहला भौतिक दूसरा सांख्य और तीसरी प्रकार का योगी अत्याश्रय कहा गया है जो श्रेष्ठ योग में ही नित्य स्थित रहता है पहले भौतिक योगी में प्रथम भावना, दूसरे सांख्य योगी में अक्षर भावना तथा तीसरे अत्याश्चर्मी नामक योगी में जो अंतिम भावना रहती है, वह पारमेश्वरी भावना कहलाती है। इसलिए हे ऋषियों, सभी वेदशास्त्रों में चारही आश्रम निश्चित किए गए हैं। ऐसा जानना चाहिए। पांचवां कोई आश्रम नहीं है। इस चार वर्ण तथा चार आश्रमों की सृष्टि करके देवाधिदेव निरंजन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि प्रजापतियों से कहा अनेक प्रकार की सृष्टि करो हे मनुष्यश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के कहने पर उनके दक्ष आदि मानव पुत्रों ने देवताओं एवं मनुष्यों के साथ ही अन्य भी सभी प्रजाओं प्राणियों की सृष्टि की इस प्रकार ये भगवान ब्रह्मा सृष्टि के कार्य में नेत हैं मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूं और शुद्धधारी भगवान शंकर इसका संघार करेंगे पारपर परमात्मा की रज सत्व एवं तमोगु के योग से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर नामक तीन मूर्तियां कही गई हैं ये तीनों विग्रह परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त तथा एक दूसरे के उपजीवी आश्रित हैं ये तीन परमेश्वर हैं और लीलावश एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं हे रुद्रों में महेश्वरी तथा अक्षर वैष्णव नामक तीन प्रकार की भावनाएं सर्वदा विद्यमान रहती हैं मुझ में प्रथम अक्षर भावना निरंतर प्रवाहित होती रहती है भगवान ब्रह्मा जी की द्वितीय अक्षर भावना कही गई है पारमार्थिक दृष्टि से मुझ में और महादेव में कोई भिन्नता नहीं है वही अंतर्यामी ईश्वर अपनी इच्छा से अपने को विभाजित मेरे तथा महादेव के रूप में स्थित है देवताओं असुरों तथा मनुष्यों के साथ ही संपूर्ण की सृष्टि करने के लिए इसी परम पुरुष ने अपने पराक्र अव्यक्त स्वरूप द्वारा विभिन्न तत्व को स्वीकार किया अर्थात वे ही अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए अतः ब्रह्मा महादेव एवं परात्पर विश्वेश्वर भगवान विश्व ये तीनों ही पृथक-पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की तीन मूर्तियां कही गई हैं इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न से विशिष्ट ये तीनों ही वंदनीय हैं पूजनीय है। मनुष्य नाम से कहे जाने वाले उस अविनाशी स्थान को यदि शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्णास्थ धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से जीवन पर्यंत इन त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए हे ब्राह्मण विदित इस प्रकार चारों आश्रमों का वर्णन तथा हर शैव नामक तीन आश्रम संप्रदाय होते हैं उन शैव वैष्णो तथा ब्रह्म आश्रमों का लिंग चिन्ह धारण कर उस देवता के भक्त जनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्म विद्या परायण व्यक्ति को चाहिए कि वह इन देवों का निरंतर ध्यान करे पूजन करे शिव के सभी भक्तों के लिए चिन्ह रूप में शिवलिंग धार शैव को चाहिए कि वे शीत भस्म से ललाट में त्रिपुंड धारण करें जो परम पद स्वरूप भगवान नारायण के शरणागत भक्त हों उनके ललाट पर कस्तूरी आदि के सुगंधित जल से त्रिशूल की आकृति का तिलक सर्वदा धारण करना चाहिए जो संसार के बीज परम सृष्टि ब्रह्मा के भक्त हैं उन्हें ललाट पर सर्वदा तिलक ऊपर नीचे भाव त्रिपुंड के धारण करने से अनादि होते हुए भी जो प्राणियों का आदि है कलात्मक है उसका धारण करना हो जाता है त्रिशूल चिन्ह के धारण करने से जो वह त्रैआत्मिक प्रधान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप है निश्चय रूप से उसका धारण हो जाता है तिलक लगाने से जो आदित्य मंडल का प्रकाश ब्रह्म तेजो मय ऐश्वर्य युक्त स्थान है उसका धारण हो जाता है इसलिए शैव वैष्णव तथा ब्रह्म तीनों प्रकार के भक्तों को विधिपूर्वक मंगल मय तथा दीर्घ आयु प्रदान करने वाले त्रिशूल के चिन्ह तथा तिलक को धारण करना चाहिए वर्ण तथा आश्रम के विधविधान को जानने वाले शांत दान्त जितेंद्रिय तथा क्रोध जई को यज्ञ अग्नि में हवन तप तथा दान करना चाहिए इस प्रकार यावत जीवन समाहित मन देवों की आराधना करनी चाहिए ऐसा करने से उसे शीघ्र ही अचल स्थान की प्राप्ति होती है। इतिश्री कुर्म पुराणे खट सहस्त्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे द्वितीयो अध्यायः इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्रीकुर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय आश्रम धर्म का वर्णन संन्यास ग्रहण करने का क्रम ब्रह निष्काम कर्म योग के मेहमान ऋषियों ने कहा प्रभो आपने चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों का वर्ण किया अब हमें आश्रमों का क्रम बताइए श्री जी बोले ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है जो ज्ञान विज्ञान संपन्न तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसा ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे, तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास ग्रहण कर ले। इसके विपरीत, अर्थात् ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास न ग्रहण कर, विधिपूर्वक स्त्री से विवाह कर, विविध यज्ञों का आनंदान करते हुए, पुत्रों को उत्पन्न करे और विरक्त होने पर सन्यास ग्रहण करे बुद्धिमान गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि का आस्थान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर सन्यास ग्रहण न करे श्रेष्ठ विद्वान यदि तीव्र के वेग के कारण गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वही सन्यास ग्रहण कर ले अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपो योग तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो चाहिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए न सन्यास वानप्रस्थ आश्रम में वापस आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटे विद्वान गृहस्थ दिग प्रजापत इष्ट अथवा आग्नेय इष्ट का संपादन कर सन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से सन्यास आश्रम में प्रवेश करे हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थता होने लगना अथवा दरिद्रत्विज वैराग्य होने पर सन्यास ग्रहण करें सभी के लिए सन्यास के नियमित वैराग्य का विधान किया गया है जो आसक्त युक्त पुरुष सन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है अथवा मिस्थावान दिग्गुचाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वह यावत जीवन ठीक-ठीक व्यवहार कर मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है न्याय मार्ग ईमानदारी से धर्म प्राप्त करने वाला शांत ब्रह्म विद्या परायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर आसक्त रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों देनीय योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता है यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण की भावना है मैं करता अर्थात करने वाला नहीं हूं और जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्म ही करता है इसे तत्व दृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मार्पण राम से कहा है मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हों इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण है अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फलों का सन्यास करें यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है